नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और थोड़ा सा कोरोना का जो रिपीटेशन हो रहा है उसमें आप अपने आप को प्रिकॉशन भी ले रहे होंगे और सब चीज़ों को देखते हुए आप अपने इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा रहे होंगे तो आइए आपको थोड़ा सा हम लोग आज के सेशन में कुछ खास बातें जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं और लॉकडाउन के सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें कुछ लोगों को फेस करनी पड़ रही है और कुछ लोगों को नहीं भी करनी पड़ रही है तो आई मेरे साथ हमारे आबू रोड में खास तीन फ्रेंड हैं जो जुड़ गए हैं आज के इस सेशन में चेरी हमारे साथ हैं उनके साथ हर्षत हैं और साथ में आदित्य भी है तो इन सभी से हम लोग बातें करेंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा तो चेरी उनके पापा है अशोक जी उनसे मेरी बातचीत होती रहती है और बीच में उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में भी आई थी रेडियो के। तो चेरी बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताएं थैंक यू सो मच ये मैं आबू रोड की ही रहने वाली हूँ uh, में में। uh, uh, uh, मैं, मैं मेरा इंटरेस्ट थोड़ा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के थ्रू डाइवर्ट हो गया था बट पैंड से जब से मैं घर पर आई हूँ आई रियलाइज की दिस इज समझे हमेशा से करना था तो Why not I give it a try and uh, uh, हम आप लोग से जुड़े हैं तो so, अभी मेरे साथ अर्शद तो अरशद uh, uh, वैसे तो एन uh, इंजीनियर जो टी सी एस में वर्क करता है बट ये, uh, ये इंस्पायरिंग एक्टर भी है एंड आई थिंक इसकी स्टोरी लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है बिकॉज आई फील इंस्पायर कर सकता है हम्म अच्छा अच्छा, आ, क्या आप हम सबको बता सकते हो कि आपका एक्टिंग में इंटरेस्ट कब से ग्रो हुआ कब से आपको एक्टिंग करना कम मन करता था अच्छा लगने लगा यार नाम अच्छा कि आ, हाँ, बात मुझे कुछ फैसिनेट कर रहा है लाइक मतलब नहीं। नहीं। जैसी होती है जो देखते देखते आपको लगता है की ये चीज मतलब आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कर रही है मतलब जो कुछ आपको करने का मन करता है खुले दिल से तो तो आई थिंक मुझे वो चीज़ फैसिनेट करी मैंने मतलब मतलब मतलब मूवीज़ जाते थे थे मामा के साथ में आ, में पे वगैरह तो से मतलब थोड़ा शुरू शुरू हुआ हुआ मेरा मतलब एक्टिंग को लेकर कि अच्छा ये चीज़ें होती है, या मुझे, मतलब, आ, वो जब मैं बैठा मतलब तो मतलब था आई थिंक वाईसी इट क्रेज हुआ है बचपन से ही एक अंदर से कीड़ा था बट देन आई ग्रो अप और मुझे मालूम पड़ा मतलब बड़े ऊपर की अच्छा अपन इसको प्रोफेशनल भी परसू मतलब कर सकते हैं चीजों को तो वास्ते फिर स्टार्ट को जनु और अभी मैं प्रोबस कर रहा हूं मतलब आई एम आई वोंट से आई एम स्ट्रगलिंग आई एम बेसिकली आई एम हसलिंग ओवर सो वी ट्राई कर रहे हैं सब चल रहा है तो आशा क्या आपने कभी प्रोफेशनली भी एक्टिंग को परसू करा है अभी तक आपके लाइफ स्पैन में या या या द थिंग इज की being from a very middle class background, I'm, मैं बहुत, बहुत ये का मतलब आम परिवार से तो हाँ और उसको अपना पैशन भी फॉलो करना होता है कहीं ना कहीं तो मतलब इन चीज़ को को रखना पड़ता है तो प्रोफेशनली मैंने किया है मतलब जब मैं जयपुर में था तो हमारी कॉलेज में थिएटर्स वगैरह सोसाइटी चलती थी बहुत सारी मतलब थी हमारे वहाँ पर तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया किया है मैंने पढ़ा है इसके बारे में और मैंने इवन आई हैव गिवन पेपर्स मैंने एफटीए का पेपर दिया था लास्ट टाइम मेरी उसमें स्कोर हुए थे अभी मैं लगा हुआ निकल जाएगा तो आई थिंक तो क्या आप हमारे बता सकते हैं थिंग इज की अबाउट एक्टिंग व्हाट आई वॉन्ट लोग समझते ना कि एक्टिंग बेसिकली कुछ है नहीं जैसे जैसे कि अपन लोग एमएससी करते हैं अपन लोग बीटेक करते हैं एक होता है करने का आप सीख सारी चीजों को तो बात सिर्फ ड्रेसिंग सेंस की नहीं होती की पहना क्या है और आप क्या दिखा रहे हो बात होती है सबकॉन्शियसली क्या फील कर रहा है उस चीज को लेकर अगर मैं अगर इफ आई एम लिविंग किया भाई मेरे को एक करेक्टर प्ले करना है तो उसके लिए मेरे को मतलब सबकॉन्शियसली मतलब खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है वो सीखना पड़ता है ठीक है ना मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आप उठो और आप बोलो कि को आपको मतलब तो तो, कुछ था नहीं उस टाइम पे तो मैं गया मैंने अपने जो अपने, जो, अपने जो, जो जो मैंने बात करी हम लोगों ने सोसाइट स्टार्ट करी है मतलब इवन uh, जो हमारे जो जो जो जो जो हमारे जो कॉलेज थे, जो हमारे कॉलेज जो थे थे उन्होंने और ये मतलब एक बहुत बोलते नहीं कि होती है, मतलब कर सकता हूँ और अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं क्यूँ नहीं कर सकता नहीं। आपकी वनबिलिटी क्या है आपकी दिक्कत है कहाँ पर है तो बहुत चीजें मैटर करती है उस चीज क्या हमें आप बता सकते थी की जो आपने थेटा में थेटा का वो है hmm. अगर आप जो कर रहे हो ना अगर मैं जो कुछ चीज कर रहा हूँ अगर मैं सौ परसेंट डेडिकेशन से नहीं कर रहा हूँ तो वो मतलब मुझे नहीं करनी चाहिए वो चीज जब तक आपको मजा नहीं है तब तक आप वो मत मतलब। करो खुद को एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट से खुद को एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट कि आप किस एक्सटेंड तक खुद को मतलब लेके जा सकते हो एक्टिंग के लिए कि अगर वो अगर वो तो वो, वो, least, patience. Patience very, very वो वो चीज बंदा होता तो वैसा क्या करता रखना बहुत है so, to, you know, actor, और वेरी इन एक्टिंग आप आप हो तो क्या वो आपको आपको सपोर्ट सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए हाँ, I think he, uh, see, the thing is कि है ना की बहुत ज़्यादा हर फील्ड के अंदर आज मैं बोलता हूँ अगर मुझे बोलता हूं कि चाय वाला भी बनना तो को उसकी रिक्वरमेंट रहेगी आएंगे वहाँ पर वो बैठेंगे तो ही कुछ काम चलेगा ना तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको ट्रस्ट रहता है मेरे उनको लगता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में कर ही लूंगा और इवेंचुअली क्या होता है ना कि आपको खुशी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप खुद की खुशी के लिए नहीं करते मतलब अगर आप ही खुश नहीं हो तो आप लोगों को सपोर्टिव लोगो को, मतलब होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है।, है।, so, हो है जो सपोर्ट कर रही है और मैं जब भी मैं कुछ शूट करता हूँ मेरी कमिया क्या है मेरी खामिया क्या है और हम लोग हम लोग करते हैं So, I think अभी आई को uh, करने में तो गोग तो तो तो तो हर हर जगह जगह हैं। अगर हम ले रहे रहे आज दिक्कत है, है, होती कि आप आप आप उन कैसे कर रहे हो? आप, के लिए आप ऐसा क्या कर रहे हो तो मतलब जिससे वो हो? so I believe in ki problem, I believe believe in in in problem problem problem problem solving not in problem creation so, hmm. problem solve hey. problems किसी तो hmm. तो कि भी चीज को करने का अगर तुम्हारे पास बस जुनून है पैशन है तो तुम उसमें सक्सेस प्राप्त लोगे। लेकिन हम कितने लोगों को ऐसे भी देखते हैं कि हाँ उनके पास पैशन है इस चीज कुछ अचीव करने के लिए सच्चापन बहुत इम्पोर्टें ट्रूटफुल हो अगर मुझे कोई बोले ना कि भाई, uh, if, like, कि भाई anything, भाई इफ लाइक समर टेल्स आई पे यू एनीथिंग बट आपको करने तो वो मैं रहे हो तुमको वो करना क्यों दो चीजें फॉर मनी फॉर ग्लैमर फॉर फेम या फिर खुद के लिए तो आई थिंक सक्सेस का हम कुछ मतलब, we, we cannot, मतलब की, क्या होती है कि success, कि इतना इतना मेहनत कर लिया तो को तो मेरे को सक्सेस सक्सेस मैंने कुछ होता ही नहीं है। कि आप कितना you know, तो hmm. so कि खुद, मतलब कि खुद से कितने चीजों को लेकर अगर आप सच्चे हो तो सक्सेसफुल्वी अर्शद Since, uh, आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हो एंड आई एम कि बहुत सारा टाइम कंज्यूम करती होगी वो uh, घर पे भी वो फैमिली में अब ऑपरचुनिटीज भी अभी तो है नहीं एक्टिंग रिलेटेड और आप कहीं जा नहीं पा रहे तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो एंड स्पेशली एक्टिंग के लिए एक खुद को प्रिपेयर कैसे कर रहे हो विद to become an actor. I I uh, तो I believe help Definitely, definitely. हाँ. The thing is is think uh, see again being from family, I know boundaries like balance them out, right? हुँ. So what I'm doing books books रीड करता हूँ आई वर्क ऑन माई वॉइस मॉड्यूलेश कैसे आपको मतलब जब आप पूछता हो तो कैसे बोलते हो आप वो चीजें प्लस मूवीज देखनाइज करना कैरेक्टर्स uh, के बारे में पढ़ाई करना उनको जीना है ना तो I think कि वो आप खुद से कर सकते हो तो कि आप एक प्ले करो पढ़ो उसके बारे में और प्ले करो तो और फिर खुद से उसको मतलब सीखो रिकॉर्ड करो आई थिंक दैट इज रियली इंपॉर्टेंट वो आप कर सकते हो खुद से घर पे बैठे बैठे तो आपका टाइम भी मतलब के लिए होगा ना कुछ प्रोडक्टिव मतलब तो तो जैसे आपने बताया कि आप आप इतने मूवीज देखते हो, तो जो हमारी आ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसपे क्या आप ऐसे किसी आर्टिस्ट के बारे में बता सकते हो, जिसका काम बड़ा अच्छा है, हम देखते है, काफी है तो उसकी वजह से वो इतना उभर के बाहर नहीं आ पा रहे कोई भी ऐसा आर्टिस्ट के बारे में कि नेपोटिज्म okay, है एक डॉक्टर तो टू गट इन टू डॉक्टरी होता है तो mm -hmm. एक्टिव में भी वैसा ही है थिंग इज की हर जगह ना अगर वो बंदा मतलब बोलते ना एक सपोर्ट है मेरे पास में तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा उस चीज के बैड थिंगलीज आप कितने कितनेट हो आप कितने हार्ड वर्क हो अपनी चीज को लेकर अपने अगर आप में है, तो आपको पहचाना जाएगा यू तो I think कि वो बहुत है, तो बस अच्छा करते और बस रहो, रहो और और और मतलब try your hard, try your best और करते आपको मिलेगा okay, last question. Like, uh, as a society, जो भी सोसाइटी है वो आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकती है आई थिंक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है लूँ तो देखेगा कौन तो उनका बहुत सबसे जो मेजर पार्ट है वो ऑडियंस के पार्ट होता है प्ले करने का इस चीज के अंदर की सपोर्ट कर रहे हैं तो आई थिंक अभी राइट नो सोशल मीडिया का इतना चल रहा है इतना क्रेज है प्लेटफॉर्म तो टली आप वो भी अपन कर सकते हैं और आई थिंक की ऑडियंस की आप कितने I hope Arshad, uh, आज हमें हमें हमें जो भी सुन रहे रहे हैं हैं वो सब आपकी बात को समझेंगे और आपको help करेंगे। fact, I believe हमें already help मिली रही है। like, रमेश अंकल हमारी help कर रहे हमें ये म दिया जहा पे हम खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हमारी वॉइस इतने लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच सर आपने टाइम निकाला और मैम आपका बहुत बात अच्छा लगा अंकल अगर आपको भी के लिए कोई आप और आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत है इट इज नॉट अ बैलेंस करके चलना पड़ता है और जैसे आपने शुरू शुरू में बीच में बातचीत में ये भी हुआ की कैसे हम लोग उसको पूरी तरह से कर सकते हैं तो वही है कि अगर एक मिडिल फैमिली का व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी एक्टिंग में अपना कुछ हुनर दिखाना चाहते हैं या उसमें इस्टेब्लिश करना चाहता है अपने आप को तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम और हो सकता है कि कभी लक बाय चांस वो जल्दी भी हो जाए लेकिन वो टाइम जो है अभी प्लस कोविड का समय चल रहा है तो ऐसे में सारी इंडस्ट्री ऑलरेडी बंद है तो हमें उन चीजों को कैसे आ, अपने पैशन को बना के रखना है और प्लस आ, एक जॉब आपका सिक्योर हो फिर उसको आप जो है पार्ट टाइम उसके साथ काम करते रहे तो मेरे ख्याल से ऐसा अच्छा लगता है आ, इसमें हम लोग को फिर थोड़ा सा क्या होता है कोई चीजें हम लोग पार्ट टाइम करते हैं तो उसके प्रति थोड़ा सा हमारा फिर आ, वो वर्कआउट कम होता है लेकिन उसको बना के रखना ये इम्पोर्टेंट है आज के समय में तो मुझे लगता है कि हर्षद भी इस बात को अच्छी तरह से समझ पा रहा है तो क्या लग रहा है कि कैसे क्योंकि अभी देखो जिम्मेवार है हमारे पास तो हम लोग क्या उस चीज में जाएंगे कहीं बुला लिया किसी ने थोड़ा सा एक्टिंग ना जी नहीं सर थिंग दिस की इंसान खुशकब होता है ये बोलते हैं कि भाई, uh, मतलब वो खुश कब होंगे जब मैं खुश हूँ और सर मैं खुश कबूंगा जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ मैं जब मैं अपनी मन पसंद चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई बार चीजें होते हैं ना तो वो क्लियर नहीं है तो फिर मुश्किलें आती है और एक एक और आप अपनी खुशी के लिए जरूर कर रहे हो लेकिन आपके ऊपर जो डिपेंडेंसी लोग हैं जो परिवार के लोग हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट होता है तो वो चीजों को हम लोग अभी बैलेंस करके ही करना पड़ेगा और एक बार चीज है जब हम लोग पूरी तरह से जैसे ना कोई व्यक्ति एक रेगुलर कंपनी में काम कर रहा है लेकिन उसके साथ में वो साइड बिजनेस भी कर रहा है कई बार ऐसा होता है कि जितना वो रेगुलर इनकम आठ घंटा काम करके कर रहा है वो पार्ट टाइम में ही उसको दो घंटे में मिल जा रहा है तो वैसे में वो स्विच ऑफ कर सकता है तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा हमको मुझे लगता है कि ये चीजें दोनों चलती रहें और जैसे ही आपको एक अपॉर्चुनिटी uh, मिल जाता है तो यू कैन जम्प इट इनटू टू दैट तो वो चीजें हैं तो थैंक यू सो मच हर्षद बहुत ही अच्छा लगा एंड चेरी थैंक यू टू कनेक्ट अस और फिर मिलते हैं